ओम चक्षुर नीलितम येन थम श्रीगुरव सतीशाई सब गुजराती पेते हैं हां गुजराती अखबार सबसे मैं आम मेरा टिकली निकालता हूं या नया अखबार ले कितना कितना मैं नया अखबार का और पिता वर्तमान दिखली अच्छा यार ये कितना आगे कदम है सप्ताह एक देख ले अच्छा अच्छा कितना वेतन हो दिखी सीरियल साहित्य स्तर जैसा क्या क्या पेशा है धार्मिक तो तो तो है, दार्थी है, है सामाजिक के लोकल है तो अच्छा हो आप धर्म के बारे में ज्यादा प्रचार कैसे क्योंकि ख़ास आधुनिक जमाने में और धीरे धीरे लोग तो धर्म से दूर जाते हैं और सब भौतिकतावादी बन जाते हैं सब धन ऐश्वर्य इंद्रिय सुख के पीछे है इस देश की मूल संस्कृति है फारम सत्य की उपासना करना फरम सत्य की घोष वो फरम सत्य क्या है और उसमें तपस्या ध्यान इत्यादि करना है इस काली युग में और तपस्या तो ज्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि काली योग में संभव नहीं है लेकिन साफ जीवन जितना चाहिए सब आज देरे देरे तो आ, ये सब आजकल लोग धीरे धीरे तो वे विचार व्यसन मंसाह ये सब करते अच्छा नहीं है आप ऐसे प्रचार करो और इस कल युग में नाम हरम धर्म है हरे नाम हरे नाम हरे नाम शास्त्रीय वाचन है बृहन्दार देय युग में केवल हरि नाम के द्वारा हरम गति प्राप्त होती है और कोई दूसरा उपाय नहीं इसके बारे में विस्तार से कहूंगा हम स्थान स्थान जाके हम एक ही बात एक ही कथा बहुत कृष्ण सेवक करो कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण हम करो और ये सब अधर्म छोड़ो तो ये हमारी वानी है सारा है और शुद्ध और इससे सबका परम कल्याण होता है लेकिन दुख की बात है कस ये सब पेपर से टीवी से वो भ्रष्टाचार का प्रचार होता और कई बार मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन कस टीवी के द्वारा जो नहीं करना चाहिए वो जैसे श्रेष्ठ ऐसा प्रचार होता है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 आप तो अभी यहाँ से बहुत परिचित हो और आप यहाँ की संस्कृति को शायद पूरी तरह से जान भी चुके हो लेकिन ये जो कल्चर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसका फाउंडेशन कहा है आपके हिसाब से इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है मतलब वो पश्चिमी संस्कृति उसका मूल मूल मूल स्थान स्थान है है है देश में और काली राजा <laughs> का प्रभाव जो वेस्टर्न कल्चर यहाँ धीरे धीरे सेवेंटी परसेंट तो 70 परसेंट मोर देन 75 फाइव परसेंटेज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मेरे हिसाब से तो जहां जिस चीज किसी भी चीज को खत्म करना है तो कॉमनली ऐसा सोचा जाता है कि इसको फाउंडेशन से बेस से ही खत्म करोगे तभी उसका फूल नहीं ऐसा उगेगा तो आप इस कल्चर को खत्म करने के लिए आपका कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग है इसका फाउंडेशन है अग्ञान ज्ञान अज्ञान yeah. yeah, yeah, yeah. ये भूलधारणा है कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है ये सब पश्चिमी संस्कृति का वो मूल प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठान है ये भूध धारण है कि इंद्रिय सुख मा सुख जीवन का उद्देश्य है तो हम प्रचार कहते हैं गीता के अनुसार कि जगत दुग्धमय है जन्म मृत्यु जराव्य आदि दुख होते और इस दुख में हम गहरा हंस जाता है यदि हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते है यही संस्पार्श जा भोग दुख योन्य आदि अंत कौन ध्यान अथे शु राम बुद्ध गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है वो केवल दुख होते इसलिए बुद्धिमान लोग इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते तो श्री कृष्ण का विचार के अनुसार हम विचार कर सकते हैं कि आधुनिक तथा कथित सभ्यता बुद्धिहीन है क्योंकि बुद्धिमान लोग देखते हैं कि संसार दुखमय है और वो दुख का कारण है वो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना लेकिन ये पूरा mm. तथा कथित आधुनिक सभ्यता पूरा प्रयास केवल इंद्रिय सुख के लिए होता है तो हम ऐसा हम उसको रोकने के लिए हम लोगों को बुद्धिमान बनाने चाहते हैं भगवत गीता का प्रचार के अनुसार mm. हम पूरा दुनिया में हर रोज कम से कम एक लाख के गी अधिक भाषाओं में तो इस प्रकार हम प्रयास करते हैं और सबको कहते हैं हरि कृष्णा महामंत्र जाप और की अभी तक कितनी जगह पे ऐसा प्रवचन किया है नहीं, बहुत बहुत ने ने ने, ने अभी खाओ लंदन इंग्लैंड अमेरिका कैनेडा से आया था खाओ वापस आया कैनेडा से एक महीना अमेरिका कैनेडा ब्रिटेन में था अभी वापस आया और एक हफ्ते के बाद राशिया जाऊंगा अग्� ज्यादा समय भारत में रहता हूँ अभी जो इस देश में एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की नहीं एक एक समस्या है जो हमें स्वीकार करनी होगी नहीं है वो वो बहुत सालों से जाते है अभी ज्यादा प्रचार होते हैं उसके बारे में कोई रामदेव बाबा जी ऐसा भी ऐसा ही अनुकरण करने की बात कर रही भाजपा ही उसके विरोध है लेकिन भाजपा का समय में वो वो भी था अभी खिलाफ करते हैं लेकिन उस समय भी का भी का समय जब वो थे थे। करते थे। लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस था अभी क्या हो रहा है कि अस्सी परसेंटेज करप्शन होता है बीस परसेंट पब्लिक का काम होता है भाजपा के टाइम पे होता था लेकिन अस्सी परसेंट काम होता था बीस परसेंट ही ऐसा होता था तो क्या कर रहे सब लोग तो लो अवसरवादी है कृष्ण <laughs> तो, भक्ति से लोगों का दिमाग शुद्ध हो जाएगा आप घूमते हो चांसेस कितना लगता है वो कलयुग में सतयुग में बदलने का चांसेस है कृष्ण भक्ति के द्वारा मैं उसित संस्कृति से आया हूँ और मेरे जैसे बहुत है, है। कितने समय लगेगा लगे। नहीं ऐसा बोलता हूँ कि कृष्ण भक्ति के द्वारा संभव है तो कितने समय लगेगा तो आप शामिल हो जाए इस प्रयास में आप आप तो आपका पे, आपका पेपर के द्वारा प्रचार करो करेंगे तो, करेंगे ही तो, तो और फिर और जल्दी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा है इसलिए वो तो चाहती है इसलिए मतलब हम ऐसे प्रचार करते हैं वे गहन करेंगे तो तो नहीं तो तो तो तो वो उनके हाथ में है हम बोलते कृष्ण भक्ति करो और पवित्रता से जीवन व्यतीत करो मंसाह नहीं चार, चार मुख्य छियम है मंसाह नहीं उसमें अंडा भी नहीं लाना प्याज लहसुन नशा नहीं लाना लॉटरी जुआ करना वो सब नहीं और अवैध श्री पुरुष संग नहीं तो ये चार मुख्य नियम है और कृष्ण केंद्रित जीवन होना चाहिए तो आजकल का, का अभ्यास है टीवी देखना सिनेमा जाना हम बोलते नहीं हरि कीर्तन करो टीवी देखने से ए, और काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं। कुछ फायदा नहीं है लोगों तो का जीवी देखने से मन की अशांति ज्यादा होती तो इसलिए हम बोलते हैं हरि है, कीर्तन करो हरी कथा सुनो वो सब छोड़ो अगर लोग तो तो करेंगे तो उनका थर्म का व्यन होंगे थोड़ा समय लगेंगे उससे क्योंकि लोग का अभ्यास अभी विपरीत हो गया है इसके बारे में मैं अभी अभी तो आशा करते हैं आपका जो आठवां आठवां पब्लिक का दि करे वो करे लेकिन आपकी ये भक्ति द्वारा वो आगे बढ़े ऐसा हम आशा रखते हैं बराबर आशा है आप आशीर्वाद दीजिए और इस प्रयास में शामिल हो जाए अच्छा हो आप आ, कुछ लिखो ये सब पेपर खेल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आप कुछ न कुछ लिख सकते हो राजी इन जी कर तो ने भी दायित्व सभाव करता है मैं चाहता था कि हमने हमारा एक मैगजीन प्रकाशित किया था भगवत है जो मैं 보면은 आर्टिकल प्रकाशित करी थी तो महाराज ने इच्छा है कि हमें तो तुम्हारे बदले ना पर एक सेक्शन मौका दो तो कहा हमने दूसरी वस्तु दे दान देने के आगे अनुरोध हुआ कि ये अंदर से तो वो कारण था है ना आगे ने एडवांस में जानकारी तुम्हें मोबाइल हमें बिना मूल्य अव्यक्तियो जासुदी कोई भी घटना का रस हो तो अभी से भी व्यक्ति આ�ે તો પર આલોની વાત બોલવા આપણે એડવાન્સ આડે કરી શકાય આના પર પ્રપોઝલ પણ મોકલી દીધું કે આવા જાણે ભી આવા ઈચ્છા હોય આઈ શકે એ ઓપર્ચ્યુનિટી છે કેને આવે છે લાઈન દેવા આવે કોઈનો પછીનો કારણ આપણે 15 લાખ પર વ્યવસ્થા કરી આપીએ તો એની કાર્યક્રમો કોઈને 3% 47 માગો કે પૂછવું છે કોની તો હારો પેપરનો ગુજરાતમાં જાય સસંગ સમય છે તેસ નો કે પેપર તો Normally it was uh, held in my my place, in my residence. For about half year, uh, it was going on. But the crowd started, it nice. went big. So we were searching for the bigger place. So this was our first place, and we found a donor also. This was the uh, 800 rupees fund, just some for Thursday. Every Thursday we get uh, get gathered here. So it was, but we managed to get donation from people. और वो हाँ तो एक आ, है नहीं इंग्लैंड हैं हाँ लेकिन वो कुछ डोनेशन देते हैं अ... तो नहीं तो है कुछ, कुछ कुछ देते हैं वो जब यहाँ देता में में तो तो तो मेरे हो रहा वो हैं पड़ी थे। उन तो से अब जब आएंगे आएंगे दिवाली पर शायद आ रहे तो दो साल के बाद आए तो आपने उनको बोला आप बोला है ना नंदन में आया मुझको कुछ साथ में सो एक्चुअली ज़्यादा कि आप जो ये प्रचार कर रहे वो समाज को कैसे मदद करेगा मतलब आप कीर्तन करो ये करो लेकिन उसमें जैसे टेक्नोलॉजी आता है तो समाज में इतना फायदा होता है लोगों को नौकरी मिलता है ये मिलता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ऊंचाई होता है लेकिन आप भक्ति प्रचार कर रहे हैं उसे समाज को क्या फायदा होगा तो देखो अमेरिका में तो इतने से टेक्नोलॉजी है लेकिन लोग के मन में शांति बिल्कुल नहीं है भौतिक प्रगति होते हैं लेकिन सांस्कृतिक प्रगति तो बिल्कुल नहीं है तो जितने भी भौतिक चाकाचित प्रगति होते हैं उतने से दुर्गति होते, सामाजिक मानसिक तो हम मार्गदर्शन देते केवल मशीन चलाने से समाज का फायदा नहीं होता मार्गदर्शन देना चाहिए भारतीय संस्कृति में ऐसे जो मार्गदर्शक है क्या है वो वो सब लोग समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन जो मार्गदर्शक है उनका प्रदान श्रेष्ठ वो भारतीय संस्कृति में ऐसा मानते हैं सब ब्राह्मण क्षत्रिय वाइश सब कुछ न कुछ समाज के लिए करते हैं लेकिन खास जो मार्गदर्शक है ब्राह्मण है इनको श्रेष्ठ मानते हम वो खास सिस्टम के बारे में नहीं बोलते जो प्राचीन काल में था ये चार वर्ण था और सब सहयोग था कि समाज का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का व्यायाम करना उसके सर पे जवाब पर जवाबदारी वो वर्णाश्रम अच्छा है ब्राह्मण लेकिन आजकल वो खाली क्योंकि खाली जन्म के अनुसार होते और ब्राह्मण तो वास्तव ब्राह्मण नहीं होते क्षत्रिय तो क्षत्रिय नहीं है और वाहष सब भ्रष्टाचार ब्राह्मण तो सही ब्राह्मण होना चाहिए तपस्वी शास्त्रज्ञानी ऐसा होना चाहिए क्षत्रिय तो बात क्षत्रिय होना चाहिए ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई घर के बाहर जाते घर खाली हो कोई नहीं है वहां पर तो फिर भी कुछ भी भाई नहीं है कुछ था थाला मारने जरूर नहीं है ऐसा होना चाहिए तो आज ऐसा नहीं है अगर कोई चौड़ हो तो उसको थोड़ा दंडा देना चाहिए लेकिन आज का लोग तो लोभ बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत बहुत, बहुत चीज जाते हैं लेकिन अगर वो जैसे प्राचीन काल में वो संस्कृति होती है लोग तो ऐसे लो तो लोग भी नहीं होंगे क्योंकि वो जानते है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना और दूसरे लोगों का चीज लेना वो महापाप होते है। क्या है वो देशु। वो देशु। या मातृवा हर लो स्रव्य हर द्रव्यशुष जो जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति की पत्नी माता जैसे मानता और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति खाचर जैसे करते मतलब लाना नहीं चाहते और आप में आत्माद सर्वभूत तो सबको आपन जैसे देखते है मतलब केवल खुद के लिए कुछ नहीं करते सब कुछ जो करते है तो केवल मेरा फायदे के लिए ऐसे ही नहीं सोचते तो कैसे सबका कल्याण होगा मेरे सब कार्यों से तो वो व्यक्ति जो ऐसे सोचते है वो व्यक्ति फंडित है वह सब फंडित है की परिभाषा है आत्मवाद, फरदारेश द्रव्यु लोष्टवाद आत्मवात सार्वभूतेषु यह संग सा संस्कृति ऐसा होना चाहिए संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा युग में भी संभव है ऐसी संस्कृति वापस लाना चलो